भगवत शंकरम शंकरम सर्वं नमा भगवत्द शोकैतगुहाशयती तस्मेंर्विदे नमः भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश इसमें निरंतर कैसे हम अपने स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं और उसके लिए जो है विचार कैसे होना चाहिए उसको दिखाते भगवान शंकर एक एक छोटा छोटा टॉपिक के आधार पर अपने स्वरूप को समझा रहे हैं तो कि मैं शरीर नहीं हूँ मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं मैं तो एक एक-एक तो, उस तो को समझ अनुभव करने करने के लिए कैसे कैसे भगवान करके दिखाया कल कर इसका जो है एंड मेमोरी का जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे अहम क्रिया ही समस्त विक्रिया सकर्ति का कर्म फल संघा चित स्वरूप सम् अर्थवत कार्य करता, का। करता, करता।, करता रहता है सकर्तिका कर्म फल में संगत करता सहित कर्म फल का शब्द जुड़ा हुआ है वो सारा चीज चिति स्वरूप न समन्त अर्थव तत्व के द्वारा चारों तरफ से सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश समाना प्रकाश करते हुए अशीतम ही आत्मा नहीं आता तो प्रकाशक है इसलिए इसमें कोई व्यथा अथवा इसमें कोई बंधन कभी भी नहीं आता इसमें कोई बंधन कभी भी नहीं आता यही आत्मा की पारमार्थिक पारमार्थिक्षर आत्मा के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है यहां तक भी सूर्य चंद्र ग्रहण नक्षत्र भी आत्मा के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हुए तरफ प्रकाश सारा संसार को प्रकाशित करते हैं, और आत्मा की प्रकाश यही है हमको सूर्य प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता उसका प्रकाश यही है कि सभी वस्तु को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना ही उनका मुख्य काम तो इसीलिए बोला कि हमें कल में आत्मा को हमको लगता है कि नहीं, मैं, कौन हूं। शुति कहते, नहीं करने जो है मैं उसके अंदर जन्म जायते अस्थि विपरी नक्षर उसके अंदर नहीं आए परंतु छह भाव भी कर प्रकाश करने वाला जानने वाला है, समझ समझने वाला भी नहीं है, है, है हो रहा है। और थे वरी थे वरी थे वरी थे। किसी के साथ कोई संबंध इनका, वस्तु सत्ता स्पूर्ति प्रदान करते हुए किसी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखना इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने भगवदगीता के नवम अध्याय में बताया पश्चिम भूत भूत पूर्णता फिर भी आत्मा सबको सच्चा सच्ची आनंद है सबको सच्चा प्रदान करते हुए भी हमेशा असंग है कितना साल भी है अनाद या विद्या के चक्र में हम कितना भी शरीर प्राप्त कर ले तो आत्मा की शुद्धता के कभी कोई कमी नहीं आती वैसे ही शुद्धन आया ही नहीं होता आत्मा, आत्मा में कोई है ही नहीं तो कोई परंतु mm. अज्ञान से मान्यता है इसीलिए उसको हम निकलने के लिए कोशिश करते हैं उसके लिए हम जो है मतलब साधन आदि के लिए सोचते हैं केवल जहां तक साधन है वहां तक अज्ञान है सब कुछ अज्ञान के पढ़े में क्षेत्र में, में आता है बंधन माना फिर के हमने बंधन मानने हैं यहाँ तक कल कर बोल हैं ली देखिए नहीं सर्वधा मनासी अवस्थितिता अतएक तस्तर ऋषिशी व्याप्य मनासी अवस्थित अतो न अतएक पर तस्क दृष्टा से हमेशा हर चीज को केवल देखता रहता है, देखना मतलब प्रकाश करना, समस्त शरीर दारुण करने वाले का, से लेकर के छोटे चींटी तक जैसे बेहद ज्यक्त जिस प्रकार आकाश व्यक्त है सारा संसार को व्यक्त किए हुए उसी प्रकार हमारी चैतन्य मन को प्रतिफलित होते हुए ऐसे ही पूरा व्यक्त है और मन के अंदर प्रतिफलन समझ में में आता है वो रूप प्रतिफलित मनांशी अवस्थित समस्त मन में समस्त मन में ही मन को व्यवस्थित रहता है वहां पर मन ही उसका जो है मन को प्रकाशित करते हुए मन को व्यक्त व्यक्त करते हुए अवस्थित मनांशी व्याप्त अवस्थित आकाश सब को व्यक्त करते है है है है, को, तो को किया हुआ है अत ना पर उससे भिन्न अथवा अभिन्न रूप से किसी को अत जानने वाला और कोई नहीं है अतः न तस्मात पर भिन्न अथवा अथवा अथवा कम ऊंचा उससे बड़े अथवा उससे छोटे इससे कोई भी नहीं है वही अकेले पूर्ण है उसमें कोई बड़ा छोटा करने के लिए तो हमको दूसरा चाहिए तो यहाँ पे एक अभिप्राय यही है कि अतो अस अपर था। उससे भिन्न क्योंकि मन के के माध्यम से बुद्धि नगवदगीता में अर्जुन बोलते हैं भगवान आपके समानी दूसरा कोई नहीं है आपसे ऊंची अथवा अच्छा कहाँ से हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा इसलिए उससे पर अथवा अपर अथवा बुरा करके उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं आत्मा तो सभी के अंदर समान रूप से विद्यमान रहता एक ईश्वर इसलिए वही वही इस एक जो है हर चीज को प्रकाश करने वाला है इसलिए ये विभेद इस रहित जो शुद्ध चेतन चारो तरफ व्याप्त तो है वही सबका प्रकाश वही ईश्वर है ईश्वर यहाँ पे ऊपर शासक अथवा आत्मा में उपाधि से भक्ति शासित्व कर्तित्व सृष्टिकर्ता है आत्मा में कुछ भी नहीं है आत्मा केवल दृष्टा जो भी कुछ हो रहा है आत्म विद्यमान उसका देखता रहता है उसको देखते रहता है उससे आगे पीछे उसका वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होता दृष्टि स्वरूप न आकाश से भी सूक्ष्म आकाश का भी कारण जो आत्मा है वो भी समस्त शरीर को व्याप्त करते हुए सारा शरीर में विद्यमान इसलिए उससे अतम पर उससे आगे बड़ो भी मतलब ऊंचा भी कोई नहीं है और उससे मतलब भिन्न भी कोई ना भिन्न अभिन्न दोनों रूप से उससे भिन्न अभिन्न दोनों रूप से नहीं बोला जाता है क्योंकि किसी के साथ कोई संबंध को नहीं है किसी के साथ कोई अभिन्न भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है भिन्न नहीं है क्योंकि उसी के प्रकार से सब कुछ होगा यही जो है ईश्वर तत्व इस संसार में सबको चराने वाला होते हैं सबको ये चीज को समझना उससे भिन्न भी कुछ नहीं है और भिन्न भी कुछ नहीं है भिन्न मतलब हो गया आत्मा से अलग करके कोई अस्तित्व ही नहीं होता ऐसा तो कोई वस्तु है नहीं जिसका अस्तित्व सिद्ध है वहाँ पे आत्मा है आत्मा शुद्ध चेतन है और अभिन्न भी नहीं है क्योंकि एक रूप भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल विलक्षण है उसके साथ रहते हुए भी उसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके रहते हुए भी कोई संबंध नहीं है एक ही जो है यही परम तत्व जो है वो सबको चलाने वाला ईश्वर मालिक है यही समझ में ये अपने स्वरूप को लेकर के ही बोल रहे हैं कि सारा ईश्वर सृष्टि को एक सत्तास्फूर्ति प्रदान करने वाला एक धीरे धीरे व्यापकता के बाद में आना है सत्ता प्रदान करने वाला एक ही चेतन चेतन दो नहीं है संसद में उपाधि अनेक है उपाधि के माध्यम से चेतन अभिव्यक्त होता है इसलिए लगता है कि चेतन अनेक है परतु चेतन एक ही है और इस चेतन के जन्म मृत्यु भी नहीं है किसी के साथ कोई नहीं है इसके भी इस संसार में कुछ नहीं है चेतन से अभिन्न करके भी कुछ नहीं है बोलेंगे तो हर जगह पे चेतन है तो अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति के करण के अभाव है इसीलिए वहां पर अभिव्यक्त नहीं हो पाता मनुष्य शरीर में पशु चिड़िया आदि शरीर में उसका अभिव्यक्ति कुकरण काम कर रहा है इसलिए वहां पे अभिव्यक्त हो जाते समझे सुनिराकृता मया पर शुद्ध ही अभिशुदि कर्मता सर्वगतो सर्वगत शरीर बुद्ध यदि चंदत्म सुनिराकृता मैया शुद्ध हिशुद्धत कर्मत सर्वगतो सुनिर्मल शरीर शरीरबुदी चांद दृश्यता निरात्मबाधा सुनिरा मैया परुद्ध ही अभिशुद्धि कर मत सुर् सर्वगत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर शरीर हो गया स्थूल शरीर बुद्धि मान सूक्ष्म यदि ये मतलब दूसरे के द्वारा देखा जाएगा अपने शरीर अपने आप अपने मैं हूँ नहीं बोल सकता और बुद्धि भी अपने आप मैं हूँ नहीं बोल सकते इसलिए उससे भिन्न कोई एक तत्व तो है शरीर को समझ रहे हैं बुद्धि समझ रहा है इसलिए इस प्रकार से निरात्मा जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं शरीर ही आत्मा मानता है चार बात शरीर परंपरा शरीर को आत्मा मानता है कोई मन को आत्मा मानता है कोई बुद्धि को आत्मा मानता है विज्ञानवादी बुद्ध बुद्धि को आत्मा मानता इस प्रकार से इसको इसको हम निराह क्योंकि तुम मन बुद्धि सभी का क्रिया को तुमको दिखाई दे रहा है इसलिए ये लोग आत्मा तो केवल दृष्टा है जहां तक क्रिया होगा वो अधिकारी होगा नाशवान होगा तो आत्मा नित्य नहीं आ सकता इस प्रकार से बात को अच्छी तरह से मैंने पहले निराकरण करके जड़ है कि अपने आप आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते इसीलिए एक दूसरे को द्वारा यदि जो दूसरे के द्वारा देखा जाएगा वो जड़ भी होगा और संघात भी होगा और जो संघात होगा वो दूसरे के लिए होता है शरीर अपने आप अपने के लिए नहीं होता चरीछ चरीछ लिए शरीर शरीर से भिन्न कोई जितने सारे धर्म है सभी धर्म से परे है वो परश पर है वो शरीर हमेशा शुद्ध है और यही अभिशुद्धि कर्मत वो जो है उसमें जो अशुद्धता दिखाई होती है वो कर्म के कारण प्रति है मैं, मन में बैठा हुआ है। मैं हो तो मैं बीमार में ये सब बुद्धि उत्पन्न होता है परंतु आत्मा तथा कर्म का कोई संबंध ही नहीं है इसीलिए आत्मा की शुद्धता में कभी कोई कमी आना संभव ही नहीं है इसलिए आत्मा सुनिर्मल आत है निर्माला। इसके साथ माल माल की कोई आत्मा में कुछ भी नहीं है कि कभी कर्म किया उस कर्म का ज्ञान होने के बाद उस कर्म का दाग रूप रह जाएगा कुछ नहीं हमेशा ही आत्मात्मा शुद्ध है और अविशुद्ध ही कर्म था तो, इसमें प्रतिति होते शुद्ध होते वे भी कर्म से इसमें जो है अशुद्धता की प्रतिति होती है परंतु ये हमेशा निर्मल है यह पूर्ण व्यापक है, है। तो, इसमें कोई बंधन कभी भी नहीं आया क्योंकि ये अकेला ही है बांधेगा कौन इसको अद्वयद रहता है बांधने के लिए तो अपने से भिन्न कोई वस्तु चाहिए तो जो है ही नहीं तो उसको बांधे का कौन एक आत्मा ही आत्मा विन्दमान है इस प्रकार से से कि बंधन बंधन बंधन भी कोई पारमार्थिक वस्तु तो नहीं नहीं है, बंधन भी है है, ये जो तो एकल्पित जब तक समझ में नहीं आता तो छूटने के लिए कई प्रयास बंद होकर बस मैं असंग शुद्ध व्यापक हूँ मेरे अंदर अशुद्धि कभी हमको स्पर्श ही नहीं कर पाया जो स्पर्श ही नहीं कर पाया तो उसके साथ हमारा क्या संबंध हो इस प्रकार यहाँ पे शरीर बुद्धि और शरीर और बुद्धि इन दोनों का इनको अपने आप इसको प्रकाशित नहीं कर सकते तो इनको देखता है समझता है तो क्या होगा तो इसके दारा, इस सिद्धांत के द्वारा जो शरीर को ही आत्मा मानने वाला जो मन को ही आत्मा मानने वाला जो बुद्धि को ही आत्मा मानने वाला इस सिद्ध को हमने निराकरण अच्छी तरह से निराकरण किया जो निराधित क्योंकि ये लोग अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं दूसरे के तरह प्रकाशित होता है इसीलिए इससे तो तो उसमें जो अभिशुद्ध की प्रतिथि होते हैं वो कर्म से प्रती होते हैं परंतु तो ये कर्म कर्म करते हुए भी आत्मा की निर्मलता आत्मा की अकर्तित्व में कोई एक आंज भी नहीं आया ये सबसे बड़ी बात है शरीर इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा कर्म करते हुए भी आत्मा में कर्तित्व तो की दुर्गंध कभी नहीं क्यों आत्मा व्यापक है, है और आत्मा सर्वगत असंग है इसलिए आत्मा का कोई बंधन कभी है ही नहीं असंधारा तो प्रयोग कर रहे हैं और क्योंकि वहां पे बांधने वाला दूसरा कुछ है नहीं भेद रहता है।, को है कोई बंधन होना वहां पे संभव ही नहीं है दूसरा कुछ है नहीं इसलिए इसी को और भी देखे स्पष्ट करके अशुद्धि अचित रूप विकारता मतीर इतुम न पारियते घटाधि यदि तेन गृह्य मनो प्रवृत्ति बहुधा भी अशुद्धि अचित रूप विकार दोषता मतेर यथा वास्तविक देखने की कर्तव्य तो, देखने की क्रिया आत्म में होता घाट पट मठ जस किसी को हम देख रहे यदि तो जैसे मन अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होने के कारण बहुत सब वृत्ति अपने अलग अलग वृत्ति के कारण मन क्या होता है होते हो जाता है मन जर भी होता है अच्छी तो अपने अपने बताया और और बिकार दोषता वो बिकारी बन जाता है तो इसमें तथा बार इस सिद्धांत को तुम तो इस सिद्धांत से बाहर नहीं आ पाओगे यदि आत्मा में ये दृष्टित्व कर्तित्व भोक्तित्व क्रियात्मक धर्म होता यदि क्रियात्मक धर्म होता तो इसमें अशुद्ध फिर फिर विकारी होना ये सब दोष जो है इस सिद्धांत दोष तुम बाहर नहीं आ पाओगे अभी तब कभी मुक्त होने का इच्छा ही नहीं रखना मुक्त होने यदि हम पहले से मुक्त नहीं है केवल अज्ञान से ही मुक्ति की बंधन जैसा प्रतीत होता यदि ऐसे नहीं है तो एक वस्तु कभी दुस्सा हो ही नहीं सकता अगर बोलेंगे जिसके अंदर बंध पारमार्थिक है कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जो पारमार्थिक मुक्त है वो कभी बंधन में नहीं आ सकता ये दोनों शास्त्र बार बार दिखा रहे हैं तुम पारमार्थिक तुमसे तुम हमेशा मुक्त हो किसी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है कितना शरीर कर्म करते रहे शरीर के कर्म के साथ कर्म और कर्म फल के भोग के साथ आत्मा का कोई संबंध शरीर के कर्म और कर्म फल की भोग के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है केवल इतना ही मतलब दोष का है है कि इसलिए सभी के अंदर है बाहर है इसी कारण से आरोप हो जाता है परंतु किसी के साथ कोई संबंध नहीं है कितने साल से कितने जन्मों से कितना भी ये शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यापार करते अलाग -अलाग रहे अलग अलग सूक्ष्म शरीर से एक है इसलिए बोल रहे हैं घटाधि रूप जिते निकलिए घटाधि रूप ग्रहण यदि तो होता है ना तो मन प्रवृत्ति बहुत आया है मन कभी मत काम ही नहीं करता इस प्रकार अशुद्धि अचित रूप मन जड़ भी है क्योंकि संघात जो होता है वो जड़ होता है संघात जड़ होता है संघात चेतन नहीं होता अशुद्धि अचित रूप धर्म है तब तो यदि पारमार्थिक मन में बैठा तब तो मुक्त तो होने का असमत रखो जब तक ये भावना तब तक मुक्त तो नहीं हो सकते है हाँ कुछ दिन के लिए भगवान ने कुछ कर्म करने का शरीर को मौका दिया शरीर यदि ऐसा मानोगे तब क्या हो जाएगा की तुम जो है बिकारी हो जाओगे और बिकारी होने पर अशुद्धता हो भी उसके संबंध होगा नाशमान भी होगा इससे तुम पार्मी काल पहले बोल करके आता जरा सोचो मैं संसार सागर से पार जाना चाहता हूँ तो कौन संसार सागर से पार जाना चाहता है कौन जाना चाहता है जो, जो अपने को बंधन में मानता है तो स्थूल शरीर तो यहीं पे जल जाएगा तो स्थूल शरीर तो नहीं जा सकता अब संसार सागर के पार जाने के लिए जो अपने में बंधन अनुभव कर रहा है वो है मन तो मन बुद्धि बुद्धि तो निकालना संसार सागर से पार, ये नहीं कि लंबा, के कोई संबंध नहीं है सरबत तो ही असंग हूँ किसी के साथ कोई संबंध तीनों का रहना था ना है ना रहेगा संबंध शरीर का है शरीर व्यवहार करते हैं शरीर उसके लिए सुख दुख भोगता है मैं शरीर के हर व्यवहार को देखने वाला हूँ समझने वाला हूँ उसके हर परिवर्तन को देखने वाला दृष्टान्त तो को देकर के इसी दृष्टांत तो ही हमारे पास सबसे मतलब पलवान दृष्टान्त तो है ये जो आकाश के दृष्टान्त तो, उसी को घुमा घुमा करके भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं जिशुद्धम गगन निरंतर न सज्जते तथा लिप्यते तथा समस्त भूतेषु सदु सदात्मा हि अजरो मरो भय जगन निरंतर न सज्जते ना चिप्य से तथा समस्त भूतेषु सदु अयम समा सदा आत्मा अजरो मरो भया जैसे आकाश निरंतर है और निरंतर होते हुए भी किसी के साथ कोई संबंध न सज्जते ना पिछड़ लिपते बांधते भी नहीं है लेपाया मान भी नहीं होता है से शुद्ध हो रहता है जैसे आकाश की धर्म आसानी से समझ में आता है और दूसरी बात क्या है मान लीजिए आकाश को हमने नीला जाना देखा और अभी भी देख रहे हैं परंतु विज्ञान के साथ हम समझ गए कि रंग ना आकाश के है और ना कोई आकार आकाश में है तो ये जो हमारी बुद्धि में ये परिवर्तन ये आकाश के यथार्थ को देखना एक प्रकार और बुद्धि मतलब निश्चय करने एक प्रकार ये दोनों में होने पर भी आकाश में कोई फरक नहीं पड़ता ठीक किसी प्रकार आत्मा को कभी एक बार बंधन में डालना बुद्धि के द्वारा और फिर जो है साधन करके बुद्धि के द्वारा विचार पूर्वक आत्मा को मुक्त भी करना इसमें आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ा आत्मा तो नित्य बंधु मुक्त रहता है इसलिए शुद्ध एक जैसे विशुद्धम गगनम निरंतर जैसे आकाश निरंतर है मतलब होमोजीनियस एंड ऑल पर बड़े कोई कोई गैप नहीं है होते हुए भी हमेशा विशुद्ध है ना ना पे कहीं पर जाकर सकते हैं न किसी के ऊपर कोई चिपकता है जैसे कोई दीवार आदि में हम पेंट करते हैं तो दीवार में वो पेंट चिपक जाता है किसी प्रकार आत्मा किसी के साथ चिपक जाती है न अपने आप किसी को चिपकता है ना कोई इसी को चिपक सकता है तथा समस्त समस्त भूक्श में हमेशा आत्मा, आत्मा अजर अमर अभाई। आत्मा क्या है जरा से रहता है सूर्य मृत्यु से भी रहता है इसलिए भय से रहता है यही भय तो हमें खा रहा है और अवचेतन मन में एक यही भय खा रहा है की मर जाऊंगा अरे आपका शरीर पैदा हुआ कितना भी डर करो कितना भी विचार करो उसको बचा नहीं पाएंगे और कितना भी सोचो कि आत्मा मर जाएगा तो आत्मा कभी मरेगा नहीं और शरीर कभी बच नहीं सकता इसलिए इन दोनों की भेद को अच्छी तरह से समझ जाए जो जात से झुगो मृत्यु जो पैदा हुआ वो मरेगा उसको लेकर के जो है सोचना ही नहीं है और जो पैदा ही नहीं हुआ चित्र तत् तो जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है वो कभी मरेगा भी नहीं इसी को समझाते हुए भगवदगीता के तेरहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोले थे सर्वतम तथा तेरहवें अध्याय की हमको लगभग बत्तीस अंतिम की तरफ आया हुआ तैतीस होगा जर्वगतम सूक्ष्म आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण और सर्वगत होते हुए भी आकाश किसी के धर्म के ले मान नहीं होता किसी के ले मान नहीं है इसी को एक थोड़ा सा दो चार शब्द अधिक बोल के समझा रहे हैं यथा विशुद्धम गगनम निरंतरम न सज्जत ना पिछली प्रतीत इस प्रकार शुद्ध आकाश निरंतर है न किसी से चिपकते हैं न कोई इसके ऊपर चिपक सकते हैं आप ना आप ना किसी के साथ चिपकते हैं ना कोई इसके ऊपर एक चिपक, रूप रहते हुए अजर अमर अभय यह आत्मा सभी के अंदर एक रूप में रहते हुए कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा की जन्म नहीं है जरा नहीं है व्याधि नहीं है मृत्यु नहीं है सही आत्मा भय से रहता है हमेशा ये सब शरीर में है और शरीर को आप कितना भी करो उसको तो बचा नहीं सकते तो तो मरना जब समय भगवान ने निर्दिष्ट कर रखा उसको मरना ही है इसके लिए सोचना भी नहीं है जब आएगा मृत्यु को आलिंगन करना सीखो मृत्यु को, को आनंद से अपना कोई डर है और डरने से भी तो मृत्यु मृत्यु छोड़ पड़ने वाला नहीं है जब आना होगा तो आएगा ही आएगा उसको आ जाओ जाओ कभी आना आ जाओ ना तो तैयार बैठे भी कोई दिक्कत आगे और बोल रहे हैं देखे अमूर्त मूर्ता च कर्म भाषण दृशिश्वरूपस्कलिता अभिदया मूर दृष्टि अति अवशेषित दृशि अमूर्त मूर्ता च कर्म भाषण दृषि स्वरूप बहि प्रकलिता अभीदया हि आत्मनिमूढ़ दृष्टि अपुह नेती अवशेषिता दृशि अमूर्तमूर्ता चर्म भाषण दृशिस्वूपस्त बिहि प्रकह आत्मनि मूढ़ दृष्टि अपोह्य ने अवशेषिदि अमूर्त मूर्ता निच कर्म वासना प्रकल्पित चाहे जो कर्म वासना है चाहे दृष्ट विषयक हो चाहे अदृष्ट विषय को वो दृष्ट स्वरूप से बाहरी ही कल्पित है वो कैसे कल्पित है अविद्या से कल्पित है अविद्या आत्मनि मूर्द भी प्रकल्पिता अज्ञान से आत्मा में अभिवेक के द्वारा कल्पना किया गया अज्ञान से अविद्या आत्मने अपने में मूर् अ द्वारा दृश्य रूपी दृष्टा के बाहर तो देखने वाला चलो दिखाई दे रहा है उसको ये भाषणा है मेरा चाहे मूर्त मूर्ता मूर्त मतलब पंच महाभूत से बना हुआ संसार मूर्ता मूर्त ब्राह्मण बना हुआ संसार संबंध जो भी वस्तु संबंधित कर्म दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है उससे कल्पना है मतलब मतलब बाहरी आत्मा कोई संबंध नहीं है परंतु अभिद्वय आत्मा दृष्टि भी प्रकल्पित अज्ञान से अभिवेक व्यक्तियों के द्वारा अपने में आत्मा में यह सब कल्पना किया गया मुक्ता मुक्त पंचदे वहां अपने शरीर तक भी है शरीर पंचमहात से बना हुआ है पंच महाभूत कोई पारमार्थिक तत्व तो तो नहीं है ने इसके साथ एक दियालिए माध्यम से अपनी चेतवनता को असंग क्या करते हैं देखने में अच्छा लगता है सुंदर होता है पूरा दृष्टि भी इसको हटा करके आपके थी अवशेषि जितना हमने अध्यारोप कर रखा ये सबको जो है हटा करके जिसको हम निश्चित निषेध नहीं कर सकते हैं जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते हैं वो जो बच जाता है वही दृष्टा स्वरूप आत्मा है वही मेरा स्वरूप हमेशा सोचना चाहिए अमूर्त मूर्ता वाषण दृष्टि स्वरूपिता अविदया मूढ़ दृष्टि भी अविदया आत्मनि मूढ़ दृष्टि भी मूर्ता मूर्ता निच कर्म भाषण मूर्ता मूर्त मतलब शरीर पंच महाभूत के शरीर के द्वारा कर्म करने की इच्छा ये जो है दृश्य दृष्टा आत्मा आत्मा के बाहर आत्मा से नहीं संबंध नहीं रखते हुए कल्पना किया गया अभिवेकी व्यक्ति के द्वारा इसलिए इसको हटा करके इस कल्पना को हटा करके कैसे हटाएंगे ये मैं नहीं ये मैं नहीं मैं तो इस सब दृश्य है मेरे सामने इसलिए मैं तो दृष्टा हूँ तभी दृश्य समझ में आ रहा है समझ तो, तो, है। है। है। तो, में, में आता क्योंकि सब दृष्टा में कल्पित था इस प्रकार से ये निशेद प्रक्रिया ही वेदांत के मुख्य साधन है निशे प्रक्रिया ही वेदांत के मुख्य साधन पहले से मंच उसको निश्चित कर दो बस ये हमारे वस्तु तो नहीं है इसके साथ हमारा तीनों को संबंध भी नहीं हुआ। आया हुआ है शरीर की अपनी से शरीर मैं तो जैसा होगा भगवत इच्छे से शरीर के साथ होगा हमारे साथ कोई ईश्वर तक भी कल्पित है अज्ञान कल्पित ईश्वर भी अज्ञान से कल्पित है शुद्ध चेतन केवल एकमात्र का माया के साथ इस को कल्पना किया किया क्यों कि हमारे कर्म और जैसे कर्म करूंगा जो लोग इसको नहीं मानते उसको तो और दुख होता है गया मैं, मैं नहीं मिला मेरा बेकार हो गया ऐसा तो जितना भी है सूक्ष्म और स्थूल जो भी कोई वस्तु संसार में दिखाई दे रहा है उस सबको निषेद करते जाए सबको निशि ये मैं नहीं हूँ इनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है संसार में रह करके ये थोड़ा कठिन है परंतु साधन तो ये व्यवहार में नहीं विचार में है व्यवहार व्यवहार के सामने रखिए और विचार में हमेशा इसको बना के रखिए व्यवहार व्यवहार के जगह पे है और पारमार्थिक पारमार्थिक जगह पे है व्यावहारिक सत्यता और पारमार्थिक सत्यता में कोई विरोध नहीं है व्यावहारिक अभी तो तक हम व्यवहारिक चिंतन में लगे हुए थे इसलिए व्यवहार स्पष्ट दिखता है जैसे जैसे मन घूम करके पारमार्थिक दु को पकड़ने का कोशिश करेगा तो व्यवहार जो है अदृश्य होने लग जाएगा और पारमार्थिक शुद्ध आत्मा ही जो है है प्रकाश तरह प्रकाशित होता रहेगा ये ये वेदांत तो विचार का लाभ और मन कभी भी दुखी नहीं होगा क्योंकि संक्षा के सत्य को जान गया स्वप्न में मैं क्या देखा था और वो वस्तु अब मेरे पास नहीं है अथवा वो वस्तु चाहिए दोनों ही भाव मन में नहीं उठता क्योंकि स्वप्न सत्य नहीं इसी प्रकार वेदंत तो पठन पाठन के बाद ये नहीं है अथवा ये होता तो अच्छा होता ये विचार कभी मन में नहीं आना चाहिए बस जितना शरीर धारण के लिए मन ने दे रखा है इसी को रक्षणावेक्षण करना मुश्किल हो तो दिमाग इधर उधर भर है है उस ऊपर उठ करके शुद्ध अपने स्वरूप के चिंतन में हमेशा लगे इतना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भगवान शंकराचार्य बोल रहे शास्री शास्री है यहां पे एक एक करके कर बोल रहे और एक चीज जो मैं नहीं अगले लिए करके आएगा वो मैं नहीं बन सकता हूँ जो मैं हूँ वही मैं दिख सकता हूँ यदि वो मैं नहीं होता तो कभी यदि मुक्ति मेरा पारमार्थिक स्वरूप नहीं होगा यदि ये नहीं मानोगे कि संसाधन के द्वारा मुक्त होना है कभी मुक्त बंदर मेरा परमार्थिक स्वरूप यदि ऐसा मान्यता रहेगा तभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा मुक्त होना संभव ही नहीं होगा आगे मानस अर्थ बोलना देखे दृश्य ते अर्थव तथ प्रतिमा नृथक दिशेर शरीर च मनस दृश्य मनस अर्थ जो गृत चुप्त चुश्य अर्थव तथा प्रतिमा मानता मा, मा है कि किसी पुस्तक में भाभी है प्रतिभा नियमान प्रति प्रत दृश्य शरीर च मन दृश्यता अच्छे जी, जी तो, तो। मा, मार देह है है स्वामीजी रामकृष्ण विशेष प्रबोध रूपम प्रबोध रूपम मनुष्य अर्थ जो गज मन के साथ विषय का संयुक्त से जो स्मृति स्मृति अथवा अथवा जो मतलब में, अथवा में, जो में में भी कुछ हम देखते हैं ना मन के साथ विषय से अर्थ संजुग जिस समय में जगह हुआ प्रबोध रूपम में जगह हुआ सब से देख रहा हूँ ऐसा लगता है कुछ समय हम माया निद्रा में है ये हमको पता नहीं प्रबोध रूपम मनुष्य अर्थ जो जा, जा, जो हमको जगा हुआ लगता है और जो मन और विषय की संजुग उत्पन्न होता है क्या होता है दोनों एक स्मृति भी और स्वप्न भी स्मृति अर्थशाली तो जो है, जो तो अर्थ है ये अर्थ ऐसा ही दिखाई देता है जो जगे हुए अवस्था में मतलब माया निद्रा में सोया हूं यह हमें पता नहीं है इसलिए निद्रा में भी हम अपने को जगे हुए व्यवहार करते हुए देखते हैं में बैठ करके बात कर रही है कर रहे थे इसी प्रकार ये जो प्रभोत है जो जो रूपम है मन के साथ विषय से उत्पन्न होने वाला जो जो रूप में अथवा दिखाई वो उस समय वो अर्थशाली दिखते हैं, दिखते हैं। जैसे ये दिखते हैं तथे वेह प्रतिमानत पृथक से शरीरम च मनस चुश इस प्रकार जब प्रमाण के द्वारा देह प्रतिमानत शरीर जब प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने जाएंगे पृथक दृश्य हो जाएगा दृष्टा से हमेशा ही पृथक है दृष्टा से पृथक मतलब शरी, शरीर तो है शरीरम च मनुष्य शरीर भी है और मन भी है वो दृष्टा से पृथक है दृश्यतः दिखाई देने के कारण वो दृश्य होने के कारण दृश्यतः देह प्रतिमान दिशे प्रमाण के द्वारा जब हम शरीर को ठीक से देखना पृथक दृश्य पृथक दृष्ट तो, तो प्रमाण के द्वारा देह प्रतिमान शरीर में विद्यमान जो प्रमाण हमारा क्या है इंद्रिय गोलक के माध्यम से जब हम देखने जाते हैं किसी को नहीं पूछते हैं हम अच्छा भाई बोलो मैं हूँ कि नहीं हूँ किसी को नहीं पूछता हम जानते हैं मैं के उनकी उपयोगिता अनुपयोगिता सब आपको दिखाई दे रहे तो रहा के है, है। केवल शरीर का नहीं इंद्रियों का और मन का भी सकार के तरह इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा उस सभी में दृश्य तौर पर धर्म बैठे रहने के कारण तुम नहीं तुम्हारे साथ इसका, है। तो जब कोई है इसीलिए यहाँ पे विचार करके निश्चय पूर्वक प्रमाण के द्वारा प्रमाण पूर्वक विचार शास्त्र प्रमाण और अनुभव प्रमाण दोनों प्रमाण को मिला करके आप निर्णय करो कि शरीर से मैं सर्वथा भिन्न हूँ शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ तीनों कल में, में मेरा कोई संबंध नहीं आ इसी को समझने के लिए ही भगवान ने शरीर को दिया था कि शरीर के हर एक क्रिया को हरेक परिवर्तन को क्रिया के साथ उसके फल को मैं देखने वाला जानने वाला समझने वाला हूँ इसलिए दृष्टि रूप में इस शरीर से हमेशा पृथक हूँ इसलिए ये दृश्य द्रिश्यत तो केवल देखना नहीं देखना समझना जानना सभी का दृश्यत्व बोला दृश्य तो दिखाई देने वाला जैसे देखना समझना जानना हमसे। तो में होता है ये देखने वाले से देखने जो वस्तु भिन्न होता है तो कोई पे और स्पष्ट करके हैं इस प्रकार से इसका अंतिम भाग अंतिम श्लोक आग रहे वास्तविक आत्मा के स्वरूप को वर्णन करते हुए बोर्डन स्वभाव शुद्धि गगने घना के मले पयाते सती चीशेषत जथा चुद्धिद्रुतिवारी सदा विशेष गगनोपम दृश शुद्धि गगने घना मले अपायते सती चीशेषत जथा चवत श्रुतिवदा विशेष गगनोपमे दृश् स्वभाशुद्धि गगने घना के मल पयाते विशेषता चाशेषता जथा चवत्तिवारी सदा विशेषता गगनोपमोद हरी शब्द के सप्तमी सप्तमी एक क्या है हरो इसी प्रकार दृश्य शब्द की सप्तिका गगनेकाश जो हमेशा ही स्वभा से शब्दे शब्दे शब्दे शुद्ध है आकाश घनादि के मले के द्वारा उसके ऊपर जो मल आरोप किया हुआ है उसको हटा देने पर सचिव अविशेषताली तो भी भी में। में में में में काल, सब हो रहा है कुछ नहीं है वहां पे केवल मेघ ही मेघी उस मल मल को मेघ रूप में मल को आकाश से हम हटा देते हैं आकाश की शुद्धता अविशेषता हमेशा इसी करते हैं उसी प्रकार से तद्व जैसा आकाश में होता है उसी प्रकार से आकाश ने किया कि जो भी सब कुछ भी नहीं है सदा अविशेष गृष्टा में अविशेषता ही हमेशा रहेगा विशेषता कुछ भी नहीं है आएगा विशेषता ही बंधन है से है जहां हमने अपने है। है। बोलते हैं श्रुति बारित्वि के द्वारा जिस प्रक्रिया से निषेध दिखाया गया है भेद को, उस द्वैत्व को निशेद कर देने पर जिस प्रकार बादल के द्वारा बना हुआ गंधर बढ़ागर व्यवहार को अथवा हवा के झटका से निकाल जाने पर शुद्ध आकाश हमेशा ही शुद्ध था पहले था अभी भी शुद्ध रूप में होता है जैसा अच्छा, तीन उसी प्रकार जैसा तो होता है द्वारा जिस प्रक्रिया को आश्रय करके सारा द्वित्व प्रपंच को निषेध दिखाई देता तो हमें तो अपना आंख प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष भेद दिखाई पड़ता है और शुति प्रमाण के द्वारा द्वैत्व भेद का होता है जो, जो जहां पे भेद का के साथ इसका कोई विरोध भी, भी नहीं ये नहीं है कि श्रुति प्रमाण के साथ हमारे इंद्रियों प्रमाण का विरोध हो रहा है क्योंकि इंद्रियो जिसको नहीं देख सकते हैं उसी को श्रुति प्रतिपादित कर रहे हैं इसलिए इंद्रियों का द्वारा भेद देखने दो और शुद्धि प्रमाण के द्वारा भेद को अपने कर लो इस प्रकार इसकाश प्रकार के आकाश की शुद्धता वैसे ही रहता है इसी प्रकार आत्मा की शुद्धता हमेशा एक ही प्रकार से बना रहता है आत्मा की अशुद्धता कभी आया ही नहीं शुद्ध कभी हो ही नहीं पाया आत्मा आत्मा हमेशा शुद्ध इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त भेद रहित आत्मा की निरंतर चिंतन करने पर और शरीर से जो भी कुछ क्रिया हो रहा है उसका मैं दृष्टा शरीर की क्रिया के शरीर की दोष से मैं दूषित नहीं हूं मेरे अंदस्त्रित्व कर्तित्व भौक्तित्व कर्तव्य ये सब तो आत्मा में कुछ नहीं है यह सब तो मन बुद्धि की महिमा है इसलिए जब तक हमें माया निद्रा में सोते रहते हैं तब तक, तक सत्य जैसा दिखते अर्थशाली ऐसा प्रतीत होते परंतु ये वेदांत तो बार बार सुनने से बंद बार बार सुनने से वेदांत तो वेदांत तो की भेड़ी कान के अंदर बजने दो तो, बजते बजते क्या हो जाएगा ये माया निद्रा खुल जाएगी की शक्त बुद्धि तो बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा असंग शुद्ध व्याप बात होना है ये मनुष्य का तो कोई भी पश्चिम के प्रति कोई भी आशक्ति भी नहीं है कोई भी भी नहीं है ये सबसे बड़ी सुंदरता है, है, है।, है, सब सब है यही जो है वेदांत के ज्ञान की प्रक्रिया है ठीक है इस प्रकार से माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने उससे अलग करके अपने को हम के सामने रखा तो जब कभी कोई स्मृति है तो उस मरण करने योग्य वस्तु का मत स्मरण करो किस किस कारण से स्मरण हो पा रहा है उसको देखो जागृत में बैठ करके स्वप्न अवस्था में जाओ और स्वप्न किसके कारण दिखाई दे रहा है उसको देखो जागृत व्यवहार करते हुए भी ये इंद्रिय अपने मन बुद्धि के साथ जो है बाहर स्थूल वस्तु को कर रहा है सपना अवस्था में स्थूल शरीर से तादात्म्य छोड़ करके बस अपने शुद्ध अवस्था में रहते परन्तु तो उस समय अभी व्यक्त तो नहीं होता पर तो जागृत में बैठ करके यदि प्रकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की तादात्मकता काट करके उसको दृश्य बना करके यदि हम स्वरूप में रह सकते हैं तो शुद्ध का बोध है। आज इसको पे रखते हैं, फिर देखते हैं फिर की अंतिम एक उसको तो पूरा करते कल कहा तक पढ़ दिए थे गंग है मोगी शिला गंगातिशिलान अभ्यास विधि जो निद्रा गैर्भाव्यम मनु सुबसेश जरठ हरिणा शांगमंगे मदी। क्या अद्भुत भावना है बोल रहे हैं कि कभी गंगा तट में बैठ कर मतलब मत शरीर को हिलना डुलना बंद हो गया चुप होकर के बैठ भगवान के चिंतन में मन लग गया ध्यान अभ्यास ब्रह्म ध्यान अभ्यास भी थे आपने व्यापकता की चिंतन के अभ्यास के चलो फलस्वरूप संसार की वस्तु सब हो गया। पहले माया निद्रा था से योग निद्रा में आ आगे मतलब समाधि के साथ मन एकत्र बना उससे क्या होता है कि ओ, मैं मेरा इस प्रकार जो प्रभाव जो था ना वो मन से निकल गया ये मैं और मेरा इस सकल भावना मन को निकाल करके नीर विशंका, नीर विशंका, चित्त में जो है है बैठा हुआ है, और वो क्या होगा कि जठर, कोई वृद्ध कोई पशु पक्षी आ करके एक पत्थर पर है समझ करके उसमें अपना शरीर को विजेंगे ऐसा जो हमारा शरीर की स्थिति हो जाए ऐसा हमारी शरीर की स्थिति हो जाए ऐसा जो है कि मतलब हमारे हमारे ने इसको मनी मन सोच रहे कहां से कहां, भोग से लेकर के शरीर ऐसा संबंध ंदोनी छूट जाए इसी प्रकार से संसार में रहते भी जीवन मुक्त पुरुष के पास यहाँ पे जो बोला कल मैं बोला था इसको जो हरि ने यहाँ पे कहा गया इसका एक लक्ष्य है लक्ष्यार्थ ही है अपने आप हाँ निर्विकार निर्विकल अवस्था में रहते हुए भी कोई दुखी व्यक्ति जैसे पशु को अपना शरीर को खुज करने पर सुख अनुभव होता है इसी प्रकार कि दुखी व्यक्ति अपना दुख को मिटाने के लिए खुशलेना रूपे दुख को मिटाने के लिए पास आएंगे जब आप ये इस प्रकार से मानसिक मानसिक स्थिति हो जाएगा आपकी शुभता अशुभता का पकड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं तब दूसरा व्यक्ति साधु महात्मा के पास उनके दुख मिटाने के लिए आते हैं और उनके साथ अपने कुछ देर बैठ करके मतलब शरीर को खिस करके मतलब अपनी भावनाओं को मिला करके जैसे महात्माओं की भावना होती है ना तत्कालिक कुछ देर के लिए असंगता पूर्णता व्यापकता शुद्धता इस, इस भावना को कटता वो नहीं हूं इस भावना को सब भावना के साथ अपने मन को मिला करके और साथ में क्या जो भगवान करते वो हमारे लिए अच्छा ईश्वर है इश्वर जो हमारे लिए इस के साथ धीरे तो है। है इस, इस दो श्लोक को मैं बोला की इसके कुछ गहरा अर्थ है ये गंगा तीधे हिम गिरी शिला पद्मा तट में कोई बाहरी पहाड़ बार की शिला के कोई गुफा में बैठ करोग्रा में, में स्थिर हो जाता है मयद्रा से उठ करके योग निद्रा में मन स्थिर हो जाता है कथचर कि मनोषि बसे को तो तब मन के लिए दुष्ट भावने का विषय क्या होगा उस श उस दिन दिन का सोचो कि कि कि क्या सुंदर है जिस समय मन बिल्कुल बताया था ब्रह्म एक क्षण के लिए मन स्थिरता को ब्रह्म में स्थिरता को प्राप्त करते हैं उसका कितना कितना पुण्य होता है स्नातम दिन समस्त शरीर दत्तावनी जिससे समस्त तीर्थ शरीर में स्नान करने पर जो पुण्य होता है वो पुण्य प्राप्त होता है समस्त तिथि होता है वो पुण्य प्राप्त होता है करने से जो पुण्य होता है वो पुण्य प्राप्त होता है देवता की पूजा अर्चना है वो पुण्य को प्राप्त होता है केवल इतना ही नहीं संसार सफी धरम त्रिलोक को पुजु संसार से अपने पिता माता को उद्धार करने वाला होता है और देवता लोग भी इनको पूजा करने की इच्छा करते हैं ब्रह्मा भी एक लिए भी मन के एक लिए जो स्थिरता को प्राप्त तो कर जाते हैं तब तो तो कहना ही क्या है तो अब जो है अब इस स्थिति होगी इसमें जे इस कथन से ये लगता है कि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत तो भगवत तत्व तो में मन लगा करके जितना दिन भगवान शरीर जेंगे उस समय दुखी लोग आएंगे उनके दुख व्यक्त करने के लिए उस समय भी उस समय उतना अपने इस प्रकार तो अच्छा के भाव से उनके मन धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होता है जैसा यहाँ पे पत्थर जैसा मैं बन जाऊंगा और हिरण आ करके हमारा शरीर में शरीर खुदला करके जो है सुख के अनुभव करेंगे ऐसा ही हमारे मन जो है बिल्कुल विचलित नहीं होते हुए दुख को तो करके अपने दुख से मुक्त हो सके इस स्थिति में आपको बुला रहा है ये जीवन मुक्त पुरुष का ज्ञानी पुरुष का ये विशेषता को दिखाने के लिए ये आए हुए है थोड़ा सा भिन्न करके समझ लेना आगे इसी का में बोल रहे हैं कि आत्मचिंतन कई पर बन जाते हैं आत्मचिंतन में लगा हुआ व्यक्ति किसी में कोई आसक्ति नहीं है कोई इच्छा नहीं रह गया मन में इस प्रकार जो जु, तो युक्त हुआ पुरुष भगवान से युक्त तो हुआ पुरुष संसार बंधन से तो उसको समझाने के लिए आगे बोल रहे वस्त्र दशक अचल अम अचपलम तल्पम शल्प मूर्वी जेसा निशंगीकरण परिणत शांतोषिस्त धन्य पवित्र व्यति कर भ्रमण परिगत वक्ष क्ष अजक्षम वस्त्रमाशा दशकम चपल तल अश्लूर्षा निषंगतांगीकरण परिणत शांत सतोषि न्यति करा कर्म निर्मूल है है है है जिस का क्या होता है? पानी पात्रम पवित्रम हाथी जिनके पास पास एकमात्र पात्र रूप में एक बोल दिया तो तो और कोई बिलोंगिंग नहीं है इनके पास, कुछ भी अपना अपना कर कर कुछ नहीं रहेगा इनके पास एक शरीरी अपना है उससे भी तादत मदा छूट गया और इनके पास है ही नहीं पानी पात्रम पवित्र पात्र भजन पात्र ही है भ्रमण परिगतम इधर उधर परिभ्राजन में विद्यमान रहता है किसी जगह रूप में नहीं रहता है कहीं पे आशक्ति नहीं है और भिक्षम अजक्षम अन्नम मत भिक्षा जो क्षय नहीं जिसके पुण्य क्षय नहीं होता मतलब जिससे क्या होता है कि कहीं पे कोई आशक्ति नहीं रह जाने के कारण वो, है। वो जो है अक्षय हो जाता है वो भिक्षा जो है हमारे शरीर को पुष्टि भी देता है और वो शरीर को जो है पवित्रता को लेकर मतलब शरीर मतलब मन में पवित्रता लगाता है भिक्षा अन्न साधु के लिए मानसिक पवित्रता के लिए हेतु बनता है परंतु उसको पहले भगवत अर्पण करके पवित्र कर लेना पड़ता है पहले जमाने में जब गृहस्थ आश्रम में जा करके भिक्षा मांगते थे साधु गांव में वहा पे क्या होता था श्रद्धा पूर्वक और आजकल जैसा ब्लैक मानी का संबंध नहीं था वो कठिनाई से मेहनत करके कमाने वाला वो अन्न बहुत पवित्र होता था और आजकल तो अधिकतर जो है अन्न क्षेत्र ब्लैक मानी के आधार पर ही चलता है जो ठीक से कमाए हुआ पैसा नहीं है तो उसके असर को निकालने के लिए थोड़ा जॉब ध्यान तो अधिक करना पड़ता है, तो जॉब ध्यान ही अधिक करना नहीं तु भाग, भाग, वो भीक्षा, वो भीक्षा जो नहीं नहीं नहीं हो हो पाएगा इसलिए बोल रहा है कि तब क्या जाएगा जाएगा फिर शरीर लेकर के के आओगे बस वो हमेशा के लिए पड़ेगा आशा दशकम जो दस तरफ तरफ से फैला हुआ जो ईशान वस्त्र परिध मत आकाशीय निगम पर होकर रहना मत जो किसी आकाश ही हमारे लिए एक वस्त्र जो है चारों तरफ पहले इतनी बड़ी वस्त्र कहीं मिलेगा ही नहीं आकाश यदि और इतनी बड़ी बिस्तर भी नहीं मिलेगा कहीं यदि पृथ्वी हमारे बिस्तर बन जाता जहाँ कहीं भी जोता हूँ वही वहीं पे सो जाना जब जा बस इस इस अवस्था में इस भाव को प्राप्त कर जाना अक, जो भी भोजन होता वो भोजन क्या है? अक्षय हो जाता है फिर जो है वो भोजन मुक्ति के लिए यदि बन आकाश दशकम दश दिख में विस्तीर्ण विशाल यही मतलब छोड़ थोड़ा नहीं है मतलब पृथ्वी होते हैं इसमें कोई चंचलता नहीं है स्थिर रूप में पृथ्वी परा हुआ है इतना बड़ा विस्तार फैला के रखा हुआ मदले सोने के लिए उसी में सुनाना और फिर क्या बोलता है निसंगत अंगीकरण परिणत शांत संत संतोषण से निस्संगता के अभ्यास के फलस्वरूप जो अंदर से जो संतोष के व्यक्ति उठते है मन में उसी को अवलंबन कर उसी को अवलंबन करके निसंगता अंगीकरण परिणत शांत संतोषण अपने आप में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति उसका मन मना ते धन्योक तो धन्य हो गया संसार में ते धन्य ठीक है जिन लोगों का जैसा पहले लेगा बिल्कुल ही लेगा चीज जो है निश्चंगता ही सबसे अच्छा है निश्चंगता निश्चंगता सबसे अच्छा अंगीकरण शांत अस्ति निश्चंगता को अंगीकरण करके परिणत हुआ जो शा अपने में अपनी संतुष्टि संतोषी नो लोग धन नो लोग धन्य तो है संतिकरण क्योंकि दैन्य तो जावती सांसारिक दीनता है सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा दीनता है भगवान ने जो है असहज बड़ा आकाश वस्त्र इतना बड़ा पृथ्वी दे रखा इतने सारी नदियां नहाने के लिए दे रखा ये सब छोड़ करके परिच्छिन्न में दीनता से प्राप्त होने और परिच्छिन्न वस्तु में आशक्त होना ये छूट जाए जिस समय दैनिक प्रयुक्त जावती सांसारिक वस्तु से संपर्क रोहित हो जाना तो परित्याग दे कर करा, कर्म उन लोगों को क्या कर्म जल है है सारा जाता उनके जीवन सफल हो जाता है और उनका सारा कर्म पूर्व के पूर्वकृत कर्म संचित कर्म जल जाता है कैसे कोई आशा नहीं है मन में ये मिलेगा ये चाहिए ये जानिए बिल्कुल छुट गया मन से और अपने के रूप में केवल अपना शरीर ही अपना एक नहीं चिपकना परिभ्रमण करना मन हो गए चिपकने नहीं देना और आकाश की तरफ स्ती वस्त्र मतलब जहां तक हो सके कम, कम से कम अच्छा धन के दरा दल चावर करके और देखो अच्छा पृथ्वी तो में इतना भगवान ने दे दे दे हर चीज सहज लंब कर दिया भगवान ने फिर भी जो है हम दिन हो करके दूसरे से मांग के दूसरे का वस्तु दे करके जीने का इच्छा करते है अब अब निशंग ता अंगीकरण परिणत निश्चंगता को अंगीकरण का फल चलो परिणत हुआ जो अपने अंदर की संतोष इसलिए संतोष कहाँ से है बाहरी वस्तु से तो संतोष नहीं आता अपने आप अपने में रह करके अपना पूर्णता अनुभव करने से उसका जो संतोष है वो संतोष हमेशा रहता है और बाहरी वस्तु के तो आने के कारण क्योंकि वो हमारा हमेशा साधित है और बाहरी वस्तु से जो संतोष है वो आगम आ अभी आएगा फिर कल चला जाएगा इसलिए उस आगुमापय संतोष प्राप्त होता है जिसको वो जो है उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जितने दीनता से जो वस्तु प्राप्त होता है उसके प्रति जो है मन कभी गया है नहीं इस प्रकार के व्यक्ति उनके सारा कर्म को जो है पूर्व के ज्ञान तो, सर्व कर्मा नम भस्मशात कोई भी कर्मार कर्मफल के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता क्योंकि आपने रूप में तैयार कर लिया फल तो क्या होता है उनकी मनुष्य जीवन जैसा जगत जिसके जीवन ऐसा हो जाता है उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है दो प्रकार की सफलता है एक धर्म और तो काम रूपी मनुष्य जीवन में सफलता और एक सफलता है मनुष्य जीवन की सफलता जो मुक्ति रूपी सफलता ये दोनों सफलताएं ही उनको प्राप्त हो जाता है धन क्योंकि शरीर धारण करने के लिए जितना चाहिए अपने आप मिल जाता है अनेक जन्म के पुण्य जो धर्म आचरण से मिलता है वो भी उसके बिना तो मुक्त होना संभव नहीं है इसलिए इस प्रकार को स्थिति प्राप्त कर जाते हैं व्यक्ति जो व्यक्ति इस प्रकार स्थिति को करते हैं उसकी मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है इतना कहेगा कि आज को पे रखते हैं कल इसका पूरा हो जाएगा कल तक मैं यहाँ पे हूँ तो कल सोमवार शतकम तो ये पूरा हो जाए ओम पूर्ण मधर्ण पूर्णाथ पूर्णम दस्यू पूर्णमा पूर्णमेगा ओम そうですかね。あの、普通のモナダない。プログラミングの中でやっているんで、困ってます。<laughs>